श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ 18 बाईस अक्टूबर अठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण तथा ज्ञान योग डॉक्टर कह रहे हैं ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है और हम सब लोगों की आत्माएं अनंत उन्नति करेगी वे यह मानने के लिए राजी नहीं कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी से बड़ा है इसीलिए वे अवतार नहीं मानते डॉक्टर अनंत उन्नति यह अगर ना हो तो पांच सात वर्ष और बचकर क्या होगा इससे तो मैं गले में रस्सी की फांसी लगाकर मर जाना बेहतर समझता हूँ अवतार फिर है क्या जो मनुष्य सोच जाता है पेशाब करता है उसके पैरों सिर झुकाऊं हाँ परंतु यह मानता हूं कि मनुष्य में ईश्वरत्व की ज्योति प्रतिबिंबित होती है गिरी सहस्कर आपने ईश्वरी ज्योति कभी देखी नहीं डॉक्टर उत्तर देने से पहले कुछ इधर उधर करने लगे पास ही एक मित्र बैठे हुए थे धीरे धीरे उन्होंने कुछ कहा डॉक्टर गिरीश के प्रति आपने भी तो प्रतिबिंब के सिवा और कुछ नहीं देखा गिरीश मैं देखता हूँ वह ज्योति में देखता हूँ श्री कृष्ण अवतार है यह मैं प्रमाणित कर दूंगा नहीं तो अपनी जीभ काट कर फेंक दूंगा श्री रामकृष्ण यह सब जो बातचीत हो रही है कुछ भी नहीं है यह सब संपात ग्रस्त रोगी की बकवाद है विकार के रोगी ने कहा था मैं घड़ा भर पानी पीऊँगा हंडी भर भात खाऊँगा वैद्य ने कहा अच्छा खाना तब खाना अच्छे हो जाने के बाद जो कुछ तू कहेगा वैसा ही किया जाएगा जब घी कच्चा रहता है तभी तक उसमें कलकलाहट होती है पक जाने पर फिर आवाज नहीं निकलती जिसका जैसा मन है वह ईश्वर को उसी तरह देखता है मैंने देखा है बड़े आदमी के घर में रानी की तस्वीर आदि यह सब है और भक्तों के यहाँ देव देवियों की तस्वीरें हैं लक्ष्मण ने कहा था हे राम वशिष्ठ देव जैसे पुरुष को भी पुत्रों का शोक हो रहा है राम ने कहा भाई जिसमें ज्ञान है उसमें अज्ञान भी है जिसे उजाले का ज्ञान है उसे अंधेरे का भी ज्ञान है इसीलिए ज्ञान और अज्ञान से परे हो जाओ ईश्वर को विशेष रूप से जान लेने पर यह अवस्था प्राप्त हो जाती है इसे ही विज्ञान कहते हैं पैर में काटा चुभ जाने से उसे निकालने के लिए एक और कांटे ले आना पड़ता है निकालने के बाद फिर दोनों काटे फेंक दिए जाते हैं ज्ञान रूपी कांटे से अज्ञान रूपी काटा निकालकर ज्ञान और अज्ञान रूपी दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं पूर्ण ज्ञान के कुछ लक्षण हैं उस समय विचार बंद हो जाता है पहले जैसे कहा कच्चा रहने से ही घी में कलकलाहट रहती है डॉक्टर पूर्ण ज्ञान रहता कहाँ है सब ईश्वर है तो फिर आप परमहंस का काम क्यों करते हैं और ये लोग आकर आपकी सेवा क्यों करते हैं आप चुप क्यों नहीं रहते श्री राम के सहास्य पानी स्थिर रहने पर भी पानी है और तरंग रूप से हिलने डुलने पर भी वह पानी ही है एक बात और महावत नारायण की बात भी क्यों न मानी जाए गुरु ने शिष्य को समझाया था कि सब नारायण है पागल हाथी आ रहा था शिष्य गुरु की बात पर विश्वास करके वहाँ से नहीं हटा यही सोचकर कि हाथी भी नारायण है महावत इधर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था सब लोग हट जाओ रास्ते से सब हट जाओ पर एक शिष्य नहीं हटा हाथी आया और उसे एक ओर फेंक कर चला गया शिष्य को बड़ी चोट लगी केवल जान ही नहीं निकली मुंह पर पानी के छींटे लगाने से उसे चेत हुआ जब उससे पूछा गया कि तुम हटे क्यों नहीं तब उसने कहा क्यों गुरु महाराज ने तो कहा था सब नारायण हैं गुरु ने कहा बेटा अगर ऐसा ही था तो तुमने महावत नारायण की बात क्यों नहीं मानी महावत भी तो नारायण हुआ वे ही शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि होकर भीतर वास करते हैं मैं यंत्र हूँ वे यंत्री हैं मैं घर हूँ वे मालिक हैं वे ही महावत नारायण हैं डॉक्टर और एक बात कहूँगा आप फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि रोग अच्छा कर दो श्री राम कृष्ण जब तक मय रूपी घट है तभी तक ऐसा हो रहा है सोचो एक महासमुद्र है ऊपर नीचे जल से पूर्ण है उसके भीतर एक घट है घट के भीतर और बाहर पानी है परंतु उसे बिना फोड़े यथार्थ में एकाकार नहीं होता उन्हें इस मै घट को रख छोड़ा है डॉक्टर तो यह मै जो आप कह रहे हैं यह सब क्या है इसका भी तो अर्थ कहना होगा क्या वे ईश्वर हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं गिरीश डॉक्टर से महाशय आपको कैसे मालूम हुआ कि वह मजाक नहीं है श्री को उन्हीं ने रख छोड़ा है उनकी क्रीड़ा उनकी लीला एक राजा के चार लड़के थे सब, सब थे तो राजा के लड़के परंतु उन्हीं में कोई मंत्री कोई कोतवाल इसी तरह बन बनकर खेल रहे थे राजा के लड़के होकर कुतवाल का खेल डॉक्टर से सुनो यदि तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाए तो यह सब तुम मानने लग जाओगे उनके दर्शन से सब संशय दूर हो जाते हैं डॉक्टर सब संदेह कहाँ जाता है श्री रामकृष्ण मेरे पास इतना ही सुन जाओ इससे अधिक कुछ जानना चाहो तो अकेले में उनसे ईश्वर से कहना उनसे पूछना क्यों उन्होंने ऐसा किया है